जागृत स्वप्न सुश्रुत्यापंच्रहमीति बंधे प्रमुख्यप्न सुश्रुत्या जागृतावस्था सपनावस्थ सुश्रुतवस्था लिख कई विश्विराट आदय वह तय प्रपंच जागृत सुश्रुत प्रपंचम विश्व विराट आदि व्यस्टि अभिमानी का नाम विश्व है व्यस्टि स्थल स्वाभिमानी समस्ती स्थूल स्वराभिमानी का नाम विराट है इसी प्रकार सूक्ष्मी तेजस है व्यष्टि हिरण्यगर्भ है समि प्राज्ञ है कारण स्वाभिमानी और कारण उपाधि कैश्वर ये सब कुछ प्रपंच ही है जागृत सपन सुश्रुत आदि प्रपंच तम यसिद्धम स्वयं प्रकाशते यत प्रकाशते यत् सब को प्रकाश करने वाला दृकृप चेतन है पूरे साथ जागृत सपन सुश्रुति सब कुछ दृश्य ही प्रकाशक है आपके जागृत प्रपंच में सारे जीव ईश्वर भी है जड़ चेतन सब आपके जागृत प्रपंच का दृश्य जिस प्रकार आपके स्वप्न प्रपंच में आपका ही स्वप्न दृश्य सब है स्वप्न में आपसे भिन्न जीव मनुष्य पशु वृक्ष गुरु शिष्य जड़ चेतन जितने देखते है वो आपसे भिन्न कुछ नहीं आपके अंदर है आपका दृश्य है आप दीर्घ रूप चेतन आपका दृश्य स्वप्न प्रपंच सब इसी प्रकार जागृत प्रपंच जितने दिखता है सब कुछ आपका दृश्य है दृक रूप चेतन एक है जो सपन दृष्टा वही जागृत द्रष्टा आप है सुरस्वती अवस्था में भी आप रहते हैं, दृश्य जागृत प्रपंच नहीं रहने पर भी दृग रूप चेतना एक वो रहता है तो वो दृग चेतन एक है जागृत सपन सुस्वती प्रपंच को प्रकाश करने वाला जागृत प्रपंच का दृग एक है अनेक नहीं है ऐसे लगता है हम जैसे देख रहे है अन्य लोग भी देख रहे हैं बहुत लोग देख रहे है कोई सुखी कोई दुखी है इसी भेद से जीव अनेक ऐसे लगता है किंतु विचार करेंगे तो सपने में भी आप स्वप्न देखते समय आपके कमरे में अकेले आप सपने देखते समय भी आपसे भिन्न बहुत जीव दिखते हैं उस समय नहीं लगता की मैं ही हूँ मेरे से भिन्न है शत्रु मित्र पशु पक्षी मनुष्य जड़ चेतन सब दिखते हैं सब दिखने पर भी वस्तुत तो आपसे भिन्न वहां कोई नहीं जो दीघ रूप चेतन स्वप्न द्रष्टा उससे भिन्न कुछ नहीं सारे दृश्य कल्पित है जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच में सारे दृश्य कल्पित है दीर्घ आप ही केवल सत्य है बाकी सब कल्पित है इसी प्रकार स्वप्न में भी आपका शरीर दिखता है आपका जो शरीर सपने में दिखता है वो भी कल्पित है जागृत काल में शरीर तो शांत तो स्वया लेता हुआ सपने में एक शरीर बनता है जो दौड़ता है चलता है, फिरता है कभी गिर पड़ता है हाथ में पैर में चोट लग जाता है ये सब जितना होता है कल्पित शरीर में होता है वो आपका स्वरूप नहीं है उस समय सपन में उसी शरीर में अहम बुद्धि होती है इसी प्रकार जागृत अवस्था में आप देखते समय ये जो चल शरीर एक कल्पित शरीर बना हुआ है माया से अज्ञान से आपका स्वरूप इस सब का अधिष्ठान है उसके अज्ञान से ही इस शरीर में हम बुद्धि बाकी मेरे से भिन्न है कोई शत्रु मित्र कोई पुरुष कोई स्त्री कोई मनुष्य कोई पशु कोई पेड़ कोई जानवर क्या क्या सब दिखते है जड़ चेतन आकाश भी है सारे कुछ प्रपंच जागृत प्रपंच कल्पित तो स्वप्न प्रपंच के समान ये स्वप्न प्रपंच के साथ जागृत को बार बार विचार करने पर ही प्रपंच में मिथ्यात् तो बुद्धि होती है पंचदशी कार स्वामी विद्या स्वामी ने पंचदशी कहा स्वस्व आप्रोक्षेण दृष्टि पश्यन स्वजागर चिंतद प्रमत स्वप्न प्रत्यक्ष देखते अपरक्ष देखकर के अपनी जागृत अवस्था का दोनों का चिंतन करो चिंता अप्रम प्रमाद रहित होकर निरंतर उभ अनुदिन प्रतिदिन दोनों का चिंतन करो मोह बार बार स्वप्न के स्वप्न देखते समय जगे थोड़ा समय बैठ करके सोचो कितने कितने क्या देखा कुछ नहीं दिखता है जागृत में से दिखता है किन्तु हम उसको सत्य मानते हैं और सपन दिखता है तो सपन समय में कोई सत्य मानता है मिथ्या मानता है सत्य पूरा सत्य मानते हैं सत्य मानने से सत्य नहीं होता है जगने के बाद बाद ही तो हो जाता है सत्य मानते सपनों समय में बिल्कुल सत्य मानते है जैसे जागृत समय कोई नहीं सोचता मैं सोया गया अभी स्वप्न देख रहा हूँ उस समय लगता मैं स्नान किया नित्य कर्म किया मंदिर में गया अभी पढ़ रहा हूं भजन कर रहा हूँ भजन किया चल रहा हूं भजन करके जंगल गया चलते चलते पैर फिसल जाता है उस समय सुबह से सब स्मरण सुबह स्नान किया फिर नित्य नित्यकर्म पाठ आदि सब किया भजन किया अभी घूमने जा रहा हूँ उस समय ऐसे पूरा अनुभव होता है जिस प्रकार जागृत में होता है स्वप्न में नहीं लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ सोयाकार करके खा करके सोया स्वप्न देखता में भूखा हूं कभी भूखा है सपन देखा बहुत तो सम्मान से भोजन किराए तृप्त तो हो करके सपने में ये सब दिखता है किंतु नहीं है इसी प्रकार जागृत प्रपंच का बार बार विचार करे चिम तय सर्वसा दृष्टा पश्यम सत्यत्य सत्य संत्यज्य नानु नानुरजती पूर्वत दीर्घ काल देखे तो चिरम तय हो सर्वसाम्यम बिल्कुल समान है सपन और जागृत में दोनों का बिल्कुल सर्वसाम्यम विचार करने पर निश्चय होता है विचार नहीं कर पर लगता है कोई बोलते सपन तो झूठा है ये जागृत किसी झूठा है पहले विचार करो सपना कैसा जागृत कैसा सपन देखते समय कोई कहे झूठा है तुम सपना देख रहे हो कहे तो कोई मान लेगा सपने देखा अपने गुरु आकर कहते क्यों रो रहा है तू तो खा करके सोया था अभी सपने देख रहा हूँ तो मानेगा भूख लगती पहले क्या थोड़ी कि भोजन कुछ दे दो पानी दे दो पी लो गला मर जाऊंगा बाद बात जागर सपना स्वप्न कहने पर कौन सुनेगा पहले पहले पानी पिला दो तो नहीं तो मरने वाला हूँ सपन में तो सुनेगा सपना कोई मान लेगा सपना देखते समय अभी इसी प्रकार अभी मिथ्या कहने पर ग्रहण नहीं होता है किंतु दोनों को बाहर बार विचार के चिरम तय हो सर्वसाम्यम दृष्टवा अपने जागृत में सत्य बुद्धि है जिस प्रकार सपना देखते समय सत्य बुद्धि है जागृत में सत्य बुद्धि है ये सत्य तो बुद्धि में संत्यज पूरा सम्यक त्याग सपन के साथ मिला करके जैसे सपना प्रपंच मिथ्या ऐसे जागृत मिथ्या है इसे सत्य बुद्धि होने पर ही वासना इच्छा होती है प्राप्त करने के लिए इधम में से आत ईदम में से हाथ इधम शोभनम इधम अनुकिया बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है मुझे मिल जाए सत्य तो बुद्धि होने पर मिथ्या तो बुद्धि जितने सुंदर दिखे मिट्टी के केला बनाया सुब बनाया लकड़ी से जितने सुंदर दिखने पर भी उसको नहीं चाहता है खाने के लिए अ देखने के लिए थोड़ा देख लेता है कि खाओ भूख लगती है कितने लकड़ी के, के केला बना कर सुंदर केला खाओ नहीं मिथ्या तो बुद्धि होने पर ए, ए, ए, वासना की निवृति होती है यही वेदांत श्रवण करके प्रपंच में बार बार मिथ्या तो बुद्धि करे तब वासना निवृत्ति होती है तब तो वैरागी होता है सत्य तो बुद्धि होने पर वैरागी नहीं होता इच्छा होती है भूख लगती सामने भोजन है कहीं इच्छा नहीं करो इच्छा तो होगी संकोच नहीं मांगे ज्यादा भूख होने पर मांगना पड़ेगा जहां कहा मांग कर खा लेते हैं तो ये बार बार मिथ्यात् बुद्धि करने पर दृहिघ रूप चेतन एक ही स्वप्न जागर दोनों को देखने वाला जैसे रूप रस को जानने वाला एक ही, रूप विषय भिन्न रस विषय भिन्न है रूपाकार वृत्ति रसाकार वृत्ति दो वृत्ति अंतकरण वृत्ति भिन्न भी, भी नहीं, एक ज्ञान दोनों के साथ संबद्ध है घटपट को देखने वाला एक है इसी प्रकार जागृत दृश्य स्वप्न दृश्य दोनों को देखने वाला आप एक है ये तो आपका अनुभव है आप ही जागृत अवस्था में है आप ही स्वन दिखते हैं तो सपन जागृत के दृष्टा एक ही आपका निश्चय है सुस्वती में भी आप रहते है वही जो प्रकाश करता है उसको कौन प्रकाश करेगा सारे स्वप्न प्रपंच जैसे मिथ्या है जागृत प्रपंच मिथ्या हो गया सुश्रुति में केवल अज्ञान रहा तो दृघ्यूपचेतनों को प्रकाश करने वाला कोई पदार्थ नहीं रहा सारे जागृत प्रपंच यदि दृश्य हो गए गे, गेय हो गए गे, जड़ हो गए मिथ्या हो गए और वचा क्या ब्रह्म को प्रकाश आपके स्वरूप को प्रकाश करने के लिए स्वयं प्रकाश माने उसको प्रकाश करने वाला कोई है ही नहीं जागृत सपना सुरस्ती तीनों अवस्था का दृश्य जीतने सुस्वती अवस्था में दृश्य क्या है अज्ञान है सपना प्रपंच सपना में जागृत प्रपंच छोड़ देंगे तो आपसे भिन्न क्या रहेगा और कोई रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा तो कोई ही रहे ही नहीं दृश्य भी कोई नहीं रहा जागृत सपन सरस्वती तीनों को अलग कर देंगे तो आप दीघ रूप चेतन आपके सामने दृश्य क्या रहेगा कोई है दृश्य आपसे भिन्न कोई है ही ना ना दृश्य होगा ना तो आपका प्रकाश होगा इसलिए स्वयं प्रकाशमान है ऐसे जागृत सपन सुरश्रुति को जानने वाला मैं हूं ऐसा निश्चय है, है नहीं है तो अपने स्वरूप में कभी संशय होता है सपन अवस्था में जो देखने वाला मैं देखा था अभी जागने के बाद मैं हूं या, या नहीं हूं स्वप्न देखने वाला अभी मैं हूं या नहीं हूं संशय होता कभी मैं हूं मैं, मैं ही सप्ने देखा मैं ही हूं अभी तो स्वरूप में संशय भ्रांति नहीं होती है वही स्वरूप जो है स्वयं प्रकाश हो उसको प्रकाश करने के लिए जानने के लिए मैं हूं या नहीं हूं जानने के लिए प्रकाश आलोक की आवश्यकता है अंधकार हो तो मैं हूँ पर निश्चय होगा अंधेरा में और आंख बंद कर दे तो निश्चय होगा आ, हाथ से थोड़ा सिर में पीठ में हाथ लगाना पड़ता है मैं हूँ या नहीं हाथ है या नहीं पैर है या नहीं ये संशय हो जाए का आसन ला कर बैठे तो पैर सुन हो जाता है तो समय संशय का क्या पैर कैसा है या नहीं किन्या नहीं हूँ यह संशय नहीं होता है यही स्वयं प्रकाश है अपने स्वरूप में संशय नहीं रहता है अपरक्ष हूँ प्रत्यक्ष है अपरक्ष कैसा है ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी मैं हूँ निश्चय अवैध अपरुक्ष व्यवहार योग्य वैद्य होता है घटापट सामने बस्तुए तो दिखता है तो कहते अपरक्ष है पुष्प दिखता है और अपरक्ष है किन्तु अपने स्वरूप है अपरक्ष व्यवहार होता है मेरे अपरुष अपने लिए कभी परोक्ष नहीं किंतु वेद्य नहीं अवैद्य ही धर्म धर्मादित्य अवेद्य है अपरक्ष भी नहीं होता है पर अनुमान प्रमाण से वेद्य होगा प्रत्यक्ष नहीं होता है और अनुमान प्रमाण से ग्यय होने पर भी अपरक्ष व्यवहार नहीं होता है धर्म अधर्म नहीं होता है और जिसमें अपरिचय व्यवहार होता है वो वेद्य ज्ञ होता है किंतु अपने स्वरूप वेद्य नहीं होता हुआ भी अपरिचय व्यवहार हेतु ही बाह्य पदार्थ तो, तो वेद्य होगा तो अपरिचय जो नहीं दिखता है वो अपरिचय नहीं कहेंगे परोक्ष होगा किंतु ये वस्तु नहीं दिखने पर भी आत्मतत्व अपरिचय है की स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश तद उत्तम स्वयं प्रकाशम ब्रह्म ब्रह्म स्वयं प्रकाश है उसका लक्षण क्या है सत्य ज्ञान आदि लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वनंत अनंत शब्द का अर्थ बताया था अंत रहित देश का वस्तु परिच्छेद रहित वही सत्य हुई ज्ञान है अहम ब्रह्म अहम अहम शब्द से किसको लेना वही तीनों का साक्षी दृष्ट दीर्घ रूप यही ब्रह्म है अवगनता ज्ञाता श्रुति कहते न अन्य अस्तोष दृष्टा श्रोता मनता ज्ञाता श्रोता मन्ता कोई अन्य है ही नहीं आत्मा से परमात्मा से भिन्न श्रोता दृष्टा कोई है ही नहीं एक ही एक अब ब्रह्म ज्ञान होगा किसको शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ या और किसको होगा जीव को होगा मैं ब्रह्म हूं शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान होगा है नहीं मैं ब्रह्म हूं तो शुद्ध ब्रह्म अज्ञान ही है उसको ज्ञान नहीं तो शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है ना ज्ञान है अज्ञान कुछ नहीं है वो अज्ञान से वही जीव रूप से दिखता है अपने जीव मानता है ये भी पारमार्थिक जीव नहीं होता है तो शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होने से अहम ब्रह्मे से ज्ञान शुद्ध ब्रह्म को नहीं होगा तो फिर किसको होगा ये ईश्वरी जानेगा मैं ब्रह्म हूं इंद्रिय जानेगा इंद्रिय जानेगी या मन या कौन जानेगा मन जानेगा चिदाभास नहीं होता तो मनुष्य ज्ञान कैसे होगा चिदाभास हो। जीव शब्द का वाच्यार्थ है चिदाभास चिदाभास चिदाभाष बुद्धि अथवा बुद्धि तो प्रतिफुल चैतन्य ये जीव उसमें ज्ञान होगा चिदा को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ जो प्रमात है अंतकरण विशिष्ट चेतन वो जानेगा कि मैं ब्रह्म हूं किस प्रमाण से जानेगा वेदांत प्रमाण अहम ब्रह्म वेदांत वाक्य से जानेगा वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान अहमअ इसे ब्रह्म ज्ञान वो नित्य है अनित्य है अनित्य ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा अनित्य ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगा अनित्य ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा किस प्रमाण से वो ज्ञान क्या पदार्थ है ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है किंतु वो ब्रह्म केवल ऐसा नहीं कह सकते भिन्न नहीं अभिन्न नहीं वो भी अनिर्वचन है क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य कहो चिदाभास से विशिष्ट वृत्ति कहो वो भी अनिर्वचनीय है ब्रह्म से बिना जितने कार्य सब अनिर्वचनीय है अविद्या अविद्या कार्य सब अनिर्वचनीय है चिदाभास से भी कोई पारमार्थिक नहीं है वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य उसको ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूं क्योंकि शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है तो ज्ञान यदि चिदाभास को होगा ज्ञान होने के बाद विधेयक अवेले प्राप्त करेगा तो चिदाभास रहेगा तो ज्ञान हुआ चिदाभास को और मुक्त हुआ ब्रह्म मुख्य काल में ब्रह्म रहेगा तो मुख्य काल में ब्रह्म रहा ज्ञान और बंधन काल में चिदाभास को बंधन है बंधन किस में ब्रह्म में है ब्रह्म भिन्न में ब्रह्म भिन्न में बंधन और बंधन ब्रह्म में मुख्य बद्ध है एक और मोक्ष दूसरा तो बद्ध मुक्त हुआ कोई बंधन में है उसको छोड़ दे मुक्त कर दो उसको नहीं मुक्त किया दूसरे को छोड़ दिया तो बद्ध मुक्त हुआ जो बद्ध वही मोक्ष होगा ना बंधन जिसे मोक्ष उसको होगा बद्ध है जीव मुख्य कार्य में रहेगा ब्रह्म दोनों का एक अधिकरण होना चाहिए तो ब्रह्म में ही बंधन ब्रह्म में ही मोक्ष बंधन भी ब्रह्म में मोक्ष भी ब्रह्म में दोनों में से बंधन और मोक्ष दोनों में वास्तव पारमार्थी क्या है बंधन भी वास्तव नहीं बंधन वास्तव नहीं पारमार्थी नहीं तो बद्ध है चिदाभास उसको ज्ञान होगा मैं ब्रह्म चिदाभास स्वयं ब्रह्म है क्या जो ब्रह्म नहीं उसको में ब्रह्म ऐसे ज्ञान होगा तो भ्रांति होगी Hmm. यथार्थ है ब्रह्म को यदि ज्ञान हो मैं ब्रह्म तो ठीक है अचिताभाष को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म किसको चौकीदार है उसको ज्ञान होगा मैं राष्ट्रपति हूं यथार्थ होगा तो, हो तो चिदाभास को हम ब्रह्म ज्ञानी यथार्थ कैसे होगा ज्ञान जो चिदाभास को होता है अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म दो प्रकार है अहम ब्रह्म में जिस प्रकार सर्वम ब्रह्म बाध समण सर्वम नास्त ब्रह्म है इसी प्रकार चिदाभाष ज्ञान होगा मेन चिदा कोई वस्तु नहीं ब्रह्म ही हूँ ब्रह्म ही क्योंकि दर्पण में जो प्रतिम्ब दिखता है वो प्रतिम्ब बिंब से अलग नहीं है दर्पण में कोई आपका प्रतिम्ब दिखते समय दर्पण कुछ है दिखता है केवल तो दर्पण में जो दिखता है वो वो नहीं प्रतिबंब नहीं वो बिंब ही है जो दिखता है वो प्रतिबिंब नहीं किंतु बिंब ही दिखता है दर्पण के माध्यम से चिदाभस ज्ञान होगा मैं जो आभास नहीं हूं किंतु ब्रह्म ही हूं बाद समाधिकरण होगा चिदाभस नहीं किंतु ब्रह्म है तब तो भ्रम होगा भ्रम नहीं चिदाभस स्वरूप ब्रह्म कहेंगे तो भ्रम होगा चिदाभास नहीं किंतु ब्रह्म चौर स्थानाणु चौर नहीं किंतु किन्तु है सर्वम ब्रह्म सर्वम नहीं किंतु ब्रह्म है यह यथार्थ है और विवरण विवरणकार कहते मुख्य समानाधिकरण है अहम ब्रह्म ज्ञान तो होगा चिदाभास को किंतु साधक जब श्रवण मनन करता है प्रमाता जीव चिंतन करते समय पहले त्वम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ता है कहें बताया तो म पदार्थ में कौन हूँ पहले निश्चय नहीं हो करके मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान नहीं होगा त्वम तो पदकार्थ तुम अहम पदकार मैं इतने जाने से नहीं होगा और क्या जानना पड़ेगा त्वम तो पदकार्थ क्या है कुटस्थ चैतन्य ये भी सुन लिया कुटस्थ चैतन्य में हूं मैं ब्रह्म इतने से हो जाएगा त्वम तो पदकार्थ मनुष्य ये ठीक था नहीं त्व तो पदकार तुम ये नहीं त्वम पद का अर्थ चेतन शुद्ध चेतन ये भी समझ लिया उनसे हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान नहीं तो पद का जो लक्ष्य लक्ष्यार्थ कुटस्थ चैतन उसका ज्ञान कैसे होना चाहिए संशय विपर्य रहता संशय नहीं शास्त्र श्रवण करके बार बार निश्चय किया क्योंकि देहादि मेरा दृश्य है मैं नहीं हूँ जो मेरा दृश्य हो मैं नहीं हूँ मेरे से भिन्न है देहादी को मैं जानता हूँ आप देह इंदिरा मनोबुद्धि को जानते हो प्राण को इसलिए आप देह इंदिरा मनोबुद्धि प्राण से भिन्न है ये तो संशय दूर हो जाएगा किंतु विपरीत भावना देह में हम बुद्धि देह में हम बुद्धि अनादिकाल से इतने दृढ़ है समझने के बाद भी तार्किक तार्कि नहीं मानते क्या देह से बिना आत्मा मानते हैं नहीं मानते आत्मा अलग है देह का अलग सब तो है सब दोनों का लक्षण करके बिल्कुल दृढ़ निश्चय है किंतु अहम कहते समय देह को छोड़कर के कहा निश्चय अच्छा होता है ब्रह्म ज्ञान के बिना देह में अहम बुद्धि नहीं जाती बड़े कठिन है ये विपरीत भावना जो देह में अहम बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण सारे में अहम बुद्धि विपरीत भावना वो विपरीत भावना रहित तो। बार बार चिंतन करे लक्ष्यार्थ का तभी विपरीत भावना की निवृत्ति होगी योगाभ्यास करके जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते है वस्तु तो समाधि करके निर्विकल्प कर समाधि को जाए तो थोड़े आसन प्राणायाम करके थोड़ी देर रह गया प्राणायाम कर दिया कुछ आसन ट सीख लिया फिर लोगों को दिखाने लगा ये गया रास्ता से हट गया और थोड़े करते करते ध्यान करते करते आधा तो समय सोया आधा समय रहा और ध्यान का बैठिया सीधा बैठने मात्र से समाधि नहीं कहते है सीधा बैठना आवश्यक है सीधा बैठ कर समाधान समाधि रह करके प्राणायाम आदि करके ध्यान करें, किंतु बैठना तो बच्चे भी कहते बच्चे भी बड़े सुंदर बैठ जाते हैं एकदम स्थिर होकर के मन में ध्यान इस प्रकार लगातार और आगे सब उस सिद्धि आदि का चक्कर है सिद्धि आदि योग सूत्र में कहे गए ये प्राप्त करने के लिए नहीं कहे गे ये सब प्रतिबंधक है मार्ग में जाने पर उसको जानना ये सब आने पर प्रतिबंध का आता है रास्ता में जाना लक्ष्य कहाँ है बीच में कुछ आ गया वो प्रतिबंध जो आ गया सिद्धि आ गई उसी चक्र में फिर हो गया थोड़ी चमत्कार जो दिखाने के सामर्थ्य आ गया आगे जाना बंद फिर चमत्कार दिखाने लगे होने पर इतने समझिये कि ये सब शास्त्र में जैसे कहा गया यथार्थ है फिर आगे बढ़ना चाहिए और चमत्कार दिखा करके यदि लोग ख्याति धन आदि इकट्ठी करने लगे तो आगे जाना बंद हो गया गिरना पतन खाली जाना बंद नहीं पतन भी शुरू हो जाता है झूठा चमत्कार दिखा करके धन ख्याति इकट्ठी करे तो कोई दिखने वाला है या नहीं कहीं से रीणा ले करके रुपया नहीं दिया बुद्धिमान है ना नहीं रुपया लिया दिया नहीं चल भाग चला गया बहुत लोग इसे करते हैं, इकट्ठी करते हैं, फिर बाद में कहीं चले गए ठग दिया ऐसा जो ठग करके कुछ लेता है वो रिनक को मोचन करने के लिए आगे है कोई उसको ऐसे बनाएंगे गधा बनकर करके उसके मकान बना के पत्थर ढोएगा गधा हुआ तो खचर बने पत्थर ढो करके नहीं तो कुत्ता बने के पीछे पीछे भागेगा कुछ ना कुछ करके सेवा करके नहीं तो उसके ना बने ऐसा नहीं कि किसको ठग कर चला गया तो बुद्धिमान हो गया नहीं चमत्कार दिखा कर धन और ख्याति कर लिया जितने लोग उससे प्रणाम दे लिया ऐसे बनकर के इतने को इतने पास जाकर प्रणाम करेगा सेवा करेगा तभी कुछ होगा पहले तो नरका दि जाएगा बाद में इसलिए ये नहीं बुद्धिमत्ता समझना किसी प्रकार प्रताड़ना करके कुछ प्राप्त कर लिया कुछ आ गया प्रताड़ना नहीं करे कुछ अपने पास आ गई तो भी हर्ष अच्छा को प्राप्त नहीं करना कि हम उत्कृष्ट है हमको बहुत मिल गया ये सोचना कोई जरूरत नहीं बहुत आ गया तो आपका पुण्य क्षय हो रहा है यदि साधन भजन पूरा नहीं करे उसका सदउपयोग नहीं करे तो ऋणी बना किसी प्रकार कोई दिया ग्रहण किया ठग ले जाए अथवा कोई सम्मान रोक दे तो भी ऋण हुआ ऐसे तो विशेष साधन भजन नहीं करे तो ये ऋणी बन करके आगे फिर मोचन करना पड़ेगा इसलिए कोई चमत्कार दिखाता है चमत्कार में महत्व बुद्धि साधकों को नहीं करनी चाहिए यदि महत्व बुद्धि करते कोई चमत्कार दिखाने वाले को अच्छा मानते हैं स्वयं उसके पीछे चलेगा फंस जाएगा अपने रास्ता से हट जाएगा साधारण कुछ चीज हो थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया तो लोग उसमें आकृष्ट होते हैं जरूर किंतु ये यदि साधक वही करने लगे तो गया शास्त्र में सिद्धि आदि कही गई और तो प्रतिबंधक है उसको उपयोग करके लोग प्रदर्शन कराए तो ये प्रतिबंधक हो गया वो कुछ नहीं करे सिद्धि आने पर भी ऐसे नहीं करे कि इसको बताए कि मेरे पास कुछ सिद्धि आ गई कुछ विशेष ऐसे चले साधारण बनकर के ऐसे करते करते यदि निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाए समाधि तब तो ये प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि सरल हो जाती है वेदांत तो वाक्य सुनते ही ज्ञान हो जाएगा क्योंकि तुम पद का लक्ष्यार्थ समाधि में रह करके जब देखता है देहादि के बिना बिल्कुल द्वैत तो विस्मरण हो करके शांत रहता है तो लक्ष्यार्थ का निश्चय जल्द हो जाता है तो महावाक्यार्थ बोध शीघ्र होता है उसको और वह पंचमी भूमिका में रहता है जीवन मुक्त बिल्कुल ज्ञान हुआ एकदम अहमअलीम ब्रह्म ज्ञान इस निर्विकल समाधि को प्राप्त करने के बाद अथवा सगुण ब्रह्म उपासना करके सगुण ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार कर ले भक्ति भी दे तो चिंतन करते ठीक अच्छा साधन है खाली भक्ति अच्छा हमें भक्त इसे मानने से नहीं होता है भक्ति कर कर के इतने हो कि इष्ट देवता का दर्शन हो जाए जिस प्रकार वेदांत तो श्रवण करके अपरुष ज्ञान होने तक श्रवण मनन निदिध्यासन साधने करना चाहिए इसी प्रकार यदि कोई द्वैत चिंतन करता है सगुण ब्रह्म की उपासना करता है कोई काम नहीं है किंतु तब तक तो करना पड़े जब इष्ट का दर्शन हो जाए इष्ट दर्शन नहीं कर नहीं करके खाली इतने लाख इतने करोड़ जब पकड़ कर लिया इतने में अनुसन कर लिया इतने मात्र से कुछ नहीं होता है कर लिया तो ठीक है किंतु फल तो प्राप्त नहीं हुआ फल प्राप्ति तो ईष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाए बहुत लोग ऐसे कहते सुनते सुनते कह, बोलते रहते हम तो मुख्य भी नहीं चाहते भक्ति करते हैं तो बस प्रेम समर है समर्पण है बस प्रेम है बड़ा सबसे बड़ा साधन है भक्त द्वैतवादी बोलते हैं मुख्य को भी लात मार लेते हैं मुख्य क्यों नहीं चाहते वो तो बोल सुनते सुनते वो भी बोलने लगते हैं कथा सुनते सुनते वो भी बोलते हम नहीं चाहते कुछ नहीं चाहते कुछ नहीं चाहते ईश्वर इस, का दर्शन चाहते हो नहीं चाहते हो अच्छा नहीं कुछ नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है सब सबका इच्छा समाप्त किन्तु तो परमात्मा प्राप्ति मुख्य नहीं चाहते तो कहेंगे बाकी सब की इच्छा है बाकी प्रपंच की तो इच्छा है मोक्ष की इच्छा नहीं परमात्मा दर्शन जब तक सगुणों का भी दर्शन नहीं हो तो भक्ति दृढ़ वैराग्य भी नहीं हो भक्ति अधिको हो तो वैराग्य भी दृढ़ होना चाहिए इष्ट देवता का साक्षात्कार यदि हो जाए अथवा निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाए वो साधकों को कहते उत्कृष्ट साधक वेदांत ज्ञान के लिए कृतो कहते उसको जिसने उपासना करके साक्षात्कार कर लिया इष्ट का वो साधकों को, को तत्व उपदेश करने से ज्यादा श्रवण मनन निदिध्यासन नहीं करना पड़ेगा ज्ञान हो जाएगा किंतु वहां तक पहुंचे तो निर्विकल्प समाधि तक योग मार्ग में पहुंचे अथवा सगुण ब्रह्म की उपासना करके साक्षात्कार करे वो भी ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा नहीं रहे तो ज्ञान होगा अब ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा है तो आगे उपदेश होने पर भी श्रवण मनन करेगा फिर ब्रह्म जाएगा ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्मा जी के उपदेश से ब्रह्मलोक के ज्ञान होगा या मुता होगा सद्य मुते नहीं होगी ये भी भावना रखे सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले ये भी भावना रखे ब्रह्मलोक लोक नहीं जाऊं ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए बड़ा कठिन है उसी को ही मानते हैं मुख्य वैकुंठ कैलाश गुल्लोक कहा जाने का यही सब भावना होती है वही तो ब्रह्म लोक है जब ये भी भावना नहीं पूरा अर्पण कर दे तो, तो इष्ट देवता साक्षात्कार होने पर उनके उपदेश से गुरु भी सदगुरु प्राप्त होते थे उनके उपदेश से शीघ्र ज्ञान हो जाता है क्योंकि तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ निश्चय होता है जब कोई उपासना करके सगुण ब्रह्म साक्षात्कार करता है तो अपना कुछ अलग रहता ही नहीं पूरा समर्पण हो गया ये इसमें जितने पुराण में सगुण ब्रह्म का ध्यान स्त्र आदि करते समय अंत में एक अद्वितीय तत्व तो आप ही आपसे बिना कुछ भी नहीं यही होता है तो त्वम पद का लक्षार्थ निश्चय होने के बाद ही महावाक्य तो बोध होगा इसलिए यही विचार करना है जागृत सपना प्रपंच बिलाकर के प्रपंच मिथ्यात्व बुद्धि करके तो दीघ बुद्ध रूप चेतन में मैं इसका त्व पद में संशय विपर रहित तो ज्ञान पहले हो फिर अहम अश्मी ब्रह्म तो इसी प्रकार जानने के लिए पहले अपने स्वरूप का निश्चय करने के लिए अपना स्वरूप खाली शब्द से नहीं संचय विपर रहते तो ज्ञान होने तक विचार करना पड़ता है इसको कहते पदार्थ शोधन तम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन अन्य व्यति युक्ति के, के द्वारा पदार्थ शोधन करना इसको भी बड़ा तप कहा गया बार बार ये शोधन करना तब चिदाभास को ज्ञान होगा अहम ब्रह्म साधक जब ऐसे चिंतन करता है तो चिदाभास को उस समय ये निश्चय हो जाता है कि मैं कूटस्थ हूँ साधक आपको जैसे निश्चय होता है पहले तो मैं जीव हूँ मनुष्य हूँ विचार करते करते निश्चय हो जाता है कि मैं कूटस्थ हूँ कुटस्थ चेतने में अहम बुद्धि जब हो जाए तो वही कुटस्थ चेतन ही, ही ब्रह्म है वहाँ बाद समानधिकरण ही मुख्य समाधिकरण है विवरण कार्य करते अहम ब्रह्म ज्ञान जो होता है मुख्य समाधिकण इसलिए क्योंकि अहम शब्द का अर्थ कुटस्थ चेतन निश्चय होता है तभी अहम ब्रह्म ज्ञान होता है अहम शब्द का अर्थ चेतन चैतन्य निश्चय हो गया तो अहम ब्रह्म मुख्य समाधिकण है और उसको समझाने के लिए जब कुटस्थ चेतन साधक नहीं समझ पाता है उसको तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है अहम शब्द का कुटस्थ चैतन्य निश्चय हो जाता है उसके दृष्टि से मुख्य समानाधिकरण है और अन्य को जो श्रोता अन्य को शिष्य अन्य सुन रहे अभी कुटस्थ चेतन निश्चय नहीं हुआ तो उनको समझाते तुमको ज्ञान होगा चिदाभस को ज्ञान होगा किन्तु चिदाभ को ज्ञान कैसे होगा बाद समाधिकरण कुटस्थ चैतन में संशय विपर रहित तो ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक मुख्य समाधिकरण भी समझना कठिन होता है मुख्य समाणाधिकरण कुटस्थ चैतन्युद्धि होने पर होगा किंतु पहले बहाद्र समाणाधिकरण कहते चिदावास को ब्रह्म ज्ञान होगा तो तो ज्ञान होगा प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चेतन है प्रमाता चिदावास विशिष्ट बुद्धि उसको ज्ञान होगा इसलिए कहा अवगनता अहम ब्रह्म अवगनता जो जानने वाला है वही ब्रह्म है जागृत अपनी सरस्वती का जो प्रकाश है और अहम ब्रह्म से ज्ञाता ही वही ही फी आनंद आत्मा चिद्रप है आनंद स्वरूप है चेतन अलग आनंद अलग नहीं है चेतन ही आनंद है इसी प्रकार ज्ञान होगा अहम ब्रह्म इतने अने प्रकार ने ज्ञातवा ब्रह्म इसे जान करके साक्षात कृत्य साक्षात्कार करके शब्द से सुनकर के मैं ब्रह्म हूं इससे तो हो जाता है ये साक्षात्कार नहीं संशय विपर्य रहित तो ज्ञान हम सदैव संशय विपर्य रहित तो ज्ञान ब्रह्म शब्द में तब साक्षात्कार ये साक्षात्कार ईश्वर का है जिस प्रकार देह में आत्मबुद्धि अज्ञानिका है इसी प्रकार देह नहीं मैं हूं देह इंद्रिया आदि नहीं हूं ब्रह्म देहात्म ज्ञान बज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधक आत्मनिव भवेद्य सभी मुच्यते देह में, में आत्मबुद्धि है इसी प्रकार दृढ़ निश्चय हो कि मैं देह नहीं हूं देह शब्द के से केवल स्थूल नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण स्व से भिन्न देह आत्मा ऐसा जो ज्ञान का बाधक भवेद्य अभी ज्ञान होता आत्मा अनात्मा सब मिला करके किंतु आत्मनि एव पूरा अनात्मा से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और पहले समता है तो समता अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म हो ठीक है मैं ब्रह्म हूं शब्द के अर्थ में अनात्मा कुछ नहीं रहे आत्मा ही रहे आत्मनि एव भविद्य से आत्मा में ही ज्ञान हो देहादे आत्मा से भिन्न में किसी में नहीं हो जैसे घटो कहते समय घट और सदरूप दोनों मिला हुआ है ऐसे अहम कहते समय कुटस्थ चैतन्य तो हे अधिष्ठान चैतन्य भी है सूक्ष्म मिला हुआ है भाष्याथ जीव सतकार चैतन्यम यदिष्ठान लिंग देहश्च पुनःया लिंग तसंगो जीव उच्यते अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर चिदाफा शोक मिला करके किन्तु आत्मनिर्वा भविधा अधिष्ठान चैतन्य को केवल है ना ऐसे अहम ब्रह्म ज्ञान हो तो सन्ने मुच्छ इच्छा नहीं होने पर भी मुक्त हो जाएगा इच्छा की आवश्यकता नहीं इसमें मुख्य की इच्छा नहीं क्या जरूरत है ज्ञान यदि हो गया तो मोक्ष की इच्छा करना क्या जरूरत है मोक्ष इच्छा नहीं करने वाला कौन होता है बुभुक्षुर संसारे मुमुक्षुर दृश्य थे भोग मोक्ष निराकांक्षी दुर्लभो ही महाशय संसार में भुभुक्ष तो बहुत ही भोग करने इच्छा करनी चाहते चाहते कोई ना नहीं भोग करने की इच्छा सब करते और ज्ञान बुभुक्षुर दृष्ट्य थे और कोई कोई मुमुक्षुर दृष्टि मुमुक्ष भी कोई कोई है बहुत नहीं होते मोक्ष की इच्छा करने वाले कोई कोई होते है शब्द से कहने से नहीं होता कि हम मुखिया नहीं चाहते हम इंद्र पत्र नहीं चाहते हम ब्रह्म पत्र नहीं चाहते शब्द से तो कोई कह देगा वासना बहुत ही उत्तर पर हम कुछ नहीं चाहते। भोजन करने की इच्छा करने में जरूरत नहीं, नहीं। अद्यात अच्छे तरह से खाया जरूरत नहीं है ऊपर से बोलेंगे देते समय ऐसे कुछ लोगों का अभ्यास मना करेंगे किन्तु तो खाने की इच्छा पता चल जाएगा नहीं नहीं, नहीं कहकर जाकर बैठ जाएंगे नहीं।, ये नहीं होता है इच्छा का अभाव मोक्ष की इच्छा नहीं की संसार में नहीं तो, तो है तो भोग करने की इच्छा है तभी कहे मोक्ष की इच्छा नहीं क्योंकि भोग करने की इच्छा है अभी मोक्ष क्यों चाहे क्या जरूरत है अभी बाकी भोग इतनी जल्दी क्या कोई कहते इतनी जल्दी क्या अभी तो कम उम्र है बाद में करेंगे साधना क्योंकि पहले थोड़ा भोग कर लो बड़ा होने प्रयत्न करना बोले थोड़े दिन में कर साधन करेंगे तो हो जाएगा कभी उसको क्या है ये कवि में नहीं हो जब ज्ञान हो जाए अहम अश्मी मुक्त ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मोक्ष की इच्छा रहेगी क्या तो भोग मोक्ष निराकांक्षी तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसमें मोक्ष की इच्छा करेगा इच्छा नहीं करेगा बोलो ठीक करेगी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मोक्ष की इच्छा करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा तो मोक्ष उसको मिलेगा अच्छा मोक्ष की इच्छा नहीं करेगा तो भोग की इच्छा करेगा तो भोग मोक्ष निराकांक्षी भोग भी नहीं चाहता है मुक्षे भी नहीं भोग की इच्छा तो पहले चली गई आगे ज्ञान हो गया तो मोक्ष की इच्छा नहीं रही देखा मैं मुक्त हूँ ऐसा कोई दुर्लभ होता है भोग मोक्ष निराकानी इसलिए मोक्ष की इच्छा नहीं ऐसे कहते हैं सुनते सुनते कहने वाले कहते जा रहे बहुत तो मोक्ष की इच्छा नहीं तो भो भोग की इच्छा है अरे भोग मोक्ष की इच्छा नहीं मतलब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो और नहीं हो करके शब्द से बोलने के लिए कोई नीम खाता है बहुत मीठा बहुत मीठा कौस ना नहीं कसता है नीम मुखे में रखो बिठा बिठा कहो कौन मना करेगा बहुत मीठा दूसरे को बच्चे को किराने कर दे देखो बहुत मीठा लेता है खाओ इसी प्रकार सुन सुन कर बोलते हमारे मोक्ष की इच्छा नहीं मोक्ष को लात मार देते मोक्ष की इच्छा नहीं मोक्ष की चाने, तो मोक्ष नहीं चाहता है बस नहीं चाहता नहीं चाहता बोलते है सो ठीक है नहीं चाहते तो भोग चाहते हो अब भोग मोक्ष की इच्छा नहीं मतलब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ऐसे वासना निवृत्त हो जाए सर्वल से नहीं है तो साक्षात्कार हो जाएगा तो अहम ब्रह्म ज्ञात् ज्ञान हो गया साक्षात्ता सर्व बंते ही बंधक अपने वासना ही बंध है इच्छा ही बंधन है थोड़ी सी छोटी सी कम इच्छा है बाहर को नहीं दूसरे को पता चलेगा क्या अंदर इच्छा तो दूसरे को पता नहीं चलेगा तो मुख्य मिल जाएगा दूसरे को ठगने का नहीं होता है यहाँ बिल्कुल अंतर्जय परमात्मा है उनको कोई झूठ बोल बोलकर ठग नहीं स है यही वासना जब तक इच्छा है तब तक बंधन है जितने इच्छा है इतने बद्ध है जो ज्ञान हो गया तो वासना की निवृति हो गई तो सर्व बंधे ही प्रमुच अज्ञान रहेगा ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान का कार्य इच्छा कुछ नहीं सर्वबंधे ही प्रमुच सर्व सर्वबंधे क्या निखिल बंधे निखिल बंधे बंधन क्या अज्ञान के कारण इच्छा इच्छा होती है क्या पहले हम अज्ञान के कारण स्वरूप में स्वरूप के ज्ञान नहीं सर्प भिन्न में अहम बुद्धि रज्जु के ज्ञान नहीं होने से उसमें रज्जू का भिन्न सर्प बुद्धि होती है शुद्ध चैतन्य अहम शब्द अर्थ ज्ञान नहीं हुआ तो देहादि को मिलाकर अहम बुद्धि इंदिरा मन प्राण आदि को अहम देहादि में अहम बुद्धि होने से फिर मे संबंधित तो मम यही पहले आ जाते अहम और मम मैं और मेरा मेरा ज्ञान होने के पहले अहम आत्मा अनात्मा का ता तादात्म अध्यास होने से अहम बुद्धि होती है एकत्व तो अध्यास अंतकर्ण के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होता है एकत्व तो भ्रम लोहो पिंड अग्नि दो भिन्न है लहो को अग्नि में रखा लाल हो गया तो लहो अग्नि एक दिखता है कोई कहता अग्नि कोई कहता लोहो इसमें कौन ठीक है बताओ लहो लाल हो गया कोई कहता है है कोई कहता लोहो है कौन सा ठीक है दोनों लोहा भी अग्नि भी अग्नि भी वो दो पदार्थ है किंतु एक नहीं है मिल जाने पर दोनों का एकत्र तो हो गया एकत्र तो होता ही नहीं इसलिए थोड़ी देर में अग्नि चला गया केवल लोह को लोह रह गया इसी प्रकार अंतकर्ण चेतन दोनों भिन्न विनय एक जड़ है कि चेतन दोनों का एकत्र तो भ्रम होता है क्योंकि चेतन का आभासा भास अंतकर्ण में दिखता है वो लगता है वो चेतन है जो अचादात्म भ्रम हुआ एकत्व अध्यास हुआ उसमें अहमबुद्धि हुई उसे अहमबुद्धि होने के बाद फिर मामा बुद्धि मेरे संबंधी बुद्धि ये अहम ममादेश यही बंधन है अहम माम अहंता और ममता ममा आदि आदेश ये जितने बंधन है सब इच्छा सकारणी ही कारण न सहित सकारणम कारण के साथ कारणी अज्ञान प्रमुच्य प्रकर्षण प्रकर्षण मुक्त होती प्रकर्षण बिल्कुल मुक्त होवृत्त हो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ज्ञात्वा ज्ञान से अहम ब्रह्म से ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्त तो हो गया तो मुक्त हो गया विषया भी निवर्तनते निराहारिदेही नसवर्जन रस्य से परम दुष्टा निवर्तन रसव का आसक्ति थोड़ी रहती है विषय तो विवृत्त अभ्यास करते साधक विषय ग्रहण नहीं करता है इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण नहीं करके समाधि वेदांत सवर्ण मनन करता है इंद्रिया विषय इंद्रियों को दमन करके तो विषय निवृत्त हो इच्छा भी कम हो जाती है वैराग्य भी होता है बहुत होने के बाद भी रस वजम रस थोड़ी आसक्ति रहती है से।, से नहीं है तो सूक्ष्म रहती है परम दृष्टवा निवृत है ब्रह्म ज्ञान से ही निवृत्त होती इसलिए जब तक ब्रह्म साक्षात्कार अहम अस्मे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक हम भोग में नहीं चाहते मोक्ष भी नहीं चाहते, चाहते इस शब्द से तो कोई कह देगा सरल नहीं है मुक्ष की इच्छा नहीं मतलब भोग की इच्छा बहुत लोगों से लोग कोई सुनोगे ऐसा कहेंगे भक्ति को बड़ा कहने के लिए ऐसा कहते कहते कहेंगे तो भक्त तो इतने बस प्रेम करता है कुछ नहीं चाहता मोक्ष भी नहीं चाहता मोक्ष भी नहीं चाहता भोग भी नहीं चाहता भोग मोक्ष दोनों को नहीं चाहने वाला इतने सरल नहीं शब्द से कर्ण से नहीं होता है मोक्ष की इच्छा नहीं तो भोग इच्छा है जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं तब तो भोग की इच्छा बहुत है अब भोग इच्छा कम होने पर होती तभी तो मोक्ष की इच्छा हो तो अरे मोक्ष की इच्छा निवृत्ति कब होगी ज्ञान होने पर ज्ञान के बिना मोक्ष की इच्छा समाप्त हो जाएगी जो ज्ञान अब श्रवण मनन कर जो स्थिति हो जाती है कि हम ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति कर रहता है उस समय कभी कभी उसको लगता है कि मैं मुक्त हूँ तो जानता है कि अभी कुछ नहीं हो गया तो फिर भी विपरीत भावना जब तक है तब तक आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती है समाधि अवस्था सब ठीक हो गया फिर बाहर आने पर आश्रुति व्यवहार में है तो साक्षात्कार हो जाने पर ही मुख्य होता है उसके बिना कभी नहीं नान्य पंथा विद्या तो है नुति श्रुता स्वतार में आई मुक्त प्रकती थी और जो पर ब्रह्म है प्रपंच से कैसे विलक्षण आगे कहेंगे ओम सब स नौ भुन सह वी कह तेजस्वीधस्त मां विषा वह ओम शांति शांति शांति, शांति।